श्री कृष्ण भक्त मालिका गोलाप मां श्री रामकृष्ण की बीमारी के समय जब उन्हें चिकित्सार्थ लाया गया, श्याम्पकुल तो गोलाप मां उनके तथा सेवक भक्तों के लिए रसोई आदि बनाने में सहायता किया करती थी बाद में जब माता जी ने आकर इस काम की जिम्मेदारी संभाल ली तो गोलाप मां उनकी सहायता करने लगी काशीपुर में भी वे कभी कभी ऐसी सहायता किया करती थी श्याम पुक में रहते समय ठाकुर की सेवा को ही उन्होंने अपने जीवन का प्रधान कर्तव्य बना लिया अपमान अपने स्वभाव से लाचार हो अदोषर्शी श्री रामकृष्ण के समक्ष गोलाप माँ की शिकायत किया करते थे वह ठाकुर उसे सुनकर भी अनसुना कर देते थे परंतु गोलाप मां को स्वप्न मैं सब मालूम हो जाता था बाद में उन्होंने कहा था कितने आश्चर्य की बात है उन दिनों किसी के भी के भी ठाकुर ठाकुर पास जाकर मेरे विरुद्ध कोई बात लगा लगाने पर, मैं में देखती कि मुझे वह सब बताते हुए कह रहे हैं अजी, तुम्हारे विरुद्ध ये सब बातें कही गई है तुम तो कहती हो कि अमुक एक महिला का नाम लेकर तुम्हें बहुत चाहती है और उसने भी यह सब कहा सारी रात ठाकुर के ही स्वप्न देखा करती थी, यह जा सब जानते हुए भी उनका मन निर्विकार रहता था। पर जब उन्हें अनेक अल्प वयस्क साधुओं की देखरेख करनी पड़ती थी उस समय उनके कुछ कड़े नियंत्रण के प्रतिवाद स्वरूप कोई युवक अपनी अपक्व अवस्था के कारण अविवेक व कुछ ऐसी कठोर बातें कर डालता कि उनकी आंखों से में आंसू थे, फिर भी साधु का क्रोध मानव पानीवत व्यवहार किया करती थी इसके साथ ही उनमें एक और सद्गुण था और वह था अपना दोष मुक्त कंठ से स्वीकार कर लेना माताजी के शरीर त्याग के पश्चात एक दिन प्रातःकालीन चाय के समय उन्होंने अल्प साधुओं के समक्ष खड़े होकर कहा था मां ने कल दर्शन देकर कहा तुम उन लोगों को अब मत लो ये संदेश तुम लोग खा डांटनाब माँ के नियंत्रण को साधु लोग बहुत कुछ दादी की डांट फटकार के रूप में ही ग्रहण किया करते थे इसीलिए उस दिन जब वे इस प्रकार स्नेहपूर्वक खेद व्यक्त करने लगी तो उन लोगों ने उत्साहपूर्वक कहा गोलाब मां यदि आप हमें रोज संदेश खिलाए तो रोज ही डाटा करे इसमें कोई हर्ज नहीं इससे हमारा कुछ भी आता जाता नहीं फिर भी गोलाप मां की एक विशेषता भुक्तभोगी को तो दोषवती प्रतीत होती थी वह भी उनकी स्पष्टवादिता उनकी तीव्र सत्यवादिता से त्रस्त होकर कभी कभी तो माताजी भी कह उठती थी अरे गोलाप तुम्हें यह क्या हो गया है अप्रिय वचन सत्य हो तो भी कदापि नहीं करना चाहिए मां कहा करती थी सत्य वचन बोलने की धुन में गोलाब का संकोच ही चला गया है कहना न होगा कि ऐसी सत्यवादिता अपने प्रियजनों के बीच में ही चल सकती है दूसरे लोग भला इसे कैसे सहन करेंगे अतः यथार्थ बात कह देने के कारण उन्हें कई बार जो दूसरों का कोपभाजन बनना पड़ता था इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता है पर हाँ ठाकुर और माता की बात ही अलग थी ठाकुर जब माताजी को दक्षिणेश्वर में छोड़कर श्याम पुक चले गए थे तो गोलाब माने दूसरों की युक्ति सुनकर विश्वास कर लिया कि माँ के ऊपर नाराज होकर ही ठाकुर चले गए हैं उनके मुंह से यह झूठी अफवाह सुनकर जब माँ श्याम पुकुर पहुंचे तो ठाकुर ने उन्हें इस काल्पनिक बातों पर विश्वास करने से मना किया और सांत्वना देकर दक्षिणेश्वर भेज दिया फिर गोलाप माँ के आने पर उन्होंने उनको हुए माताजी माताजी से मांगने को कहा। तदनुसार जब गोलाप मा ने के पास जाकर याचना की तो माताजी मेरी गो, गोलाब कहकर उनकी पीठ थपथपाने लगी इसी से गोलाब माँ का खेद दूर हो गया इस प्रकार हम देखते हैं कि माताजी और गोलाब माँ के बीच का संबंध किसी बाह्य व्यवहार के ऊपर प्रतिष्ठित नहीं था देव से ही उनके बीच संबंध स्थापित हुआ था कोलाप किस तरह प्राण पर से माताजी की सेवा करती थी इसका विचार करने पर इस उक्ति की यथार्थता का बोध हो जाएगा श्री रामकृष्ण के तिरुभाव के कुछ ही समय बाद माताजी जब कमाल पुकुर जाकर अत्यंत दुखपूर्वक दैन्य ग्रस्त जीवन बिता रही थी उस समय लोगों के मुंह से समाचार पाकर गोलाप स्वयं ही अग्रणी होकर भक्तों की सहायता से उन्हें कलकत्ता ले आई और तब से प्रायः सदैव उनके साथ ही निवास करती रही मां के तीर्थ दर्शन तथा कलकत्ता निवास के समय में गोलाप छाया सदैव उनके साथ साथ रहती थी यहाँ तक कि उन्होंने जयराम बाटी में भी उनके साथ कई बार निवास किया था इन सारे अवसरों पर गोलाप आनंद पूर्वक माँ के सुख दुख में हिस्सा बताया करती थी बाद में जब माता जी के बहुत से भक्तों का आवागमन होने लगा, तब तो नावुक भक्तों के हट से स्पष्टवादी गोलाप माँ ही माँ की रक्षा कर पाती थी एक बार एक भक्त धूप धूनी आदि जलाकर मुद्रा तथा प्राणायाम करते हुए माता जी का पूजन एवं इस्तमन करने लगा पसीने में तर हो जाने पर भी माँ संकोच बस कुछ कह नहीं पा रही थी उसी समय गोलाप माँ किसी कार्य बस उधर आई और सारी बात समझते ही जोर से कह उठी तुम लोगों ने काठ पत्थर की मूर्ति समझ लिया है क्या और यह कहते हुए उन्होंने उस भक्त को हटा दिया गोलाप माँ की यह सेवा तथा स्नेह पूर्ण दृढ़ता माता की अन्य प्रसंगों में भी रक्षा किया करती थी और इसी कारण कहीं भी जाने पर वे गोलाब मां को साथ ले जाया करती थी कहा गोलाब के न जाने पर क्या मैं जा सकूंगी? के साथ रहने पर मैं निश्चिंत रहती यह सिर्फ सांसारिक संबंध नहीं था इस विषय में मां ने स्वयं भी कहा था इन गोलाब योग ने कितना ध्यान जप किया है गोलाब जप में सिद्ध है जो जिसका है वह उसका ही रहता है और युग युग में उनके साथ आता रहता है। मा माताजी के साथ पुरी, कैलावर, काशी, रामेश्वर आदि अनेक स्थानों को गई थी और कुछ समय तक उनके यहाँ निवास भी किया था कलकत्ता तथा बेलोर के किराये के मकानों में भी वे माताजी की सहचरनी थी तदुपरांत बाग बाजार में माताजी के स्थायी भवन का निर्माण हो जाने पर गोलाप माँ के अवशिष्ट दिन वहीं बीते वे जहा कहीं भी रहती माँ तथा भक्तों के भोजन आदि की व्यवस्था करना ही उनका प्रमुख कार्य होता था भक्तों के प्रणाम लज्जा शीला माता जी स्वयं को सिर से पैर तक चद्दर से ढक लेती तथा अत्यंत धीरे स्वर में उनके प्रति कुशल प्रश्न तथा आशीर्वाणी का उच्चारण करती उस समय गोलाप माँ उसे स्पष्ट स्वर में दोहरा उन भक्तों को सुना दिया करती थी कहीं आते जाते समय देखने में आता कि माँ गोलाप माँ का हाथ पकड़कर गाड़ी से उतर रही है अथवा नव वधु के समान गोलाप माँ का आचल पकड़े चल रही है गोलाप माँ का व्यक्तिगत जीवन तपो में होते हुए भी कर्मपरायण था बाग बाजार में माता जी के भवन में निवास करते समय वे रात में चार बजे के पहले ही बिस्तर छोड़कर उठ जाती तथा से हो, अपने कमरे में बैठकर आराधना में डूब जाती थी इसी तरह लगभग तीन घंटे बीत जाने के बाद वे मंदिर में जाकर ठाकुर तथा माताजी को प्रणाम करके नीचे उतरती तथा दैनंदिन रसोई की सामग्री भंडार से निकालकर सब्जी काटने को बैठ जाती फिर इस कार्य को बीच में ही छोड़कर माता को गंगा स्नान कराने ले जाती स्नान के पश्चात वे गंगा जल का कलश भर कर ले आती तथा उसे मंदिर में लाकर रखने के बाद पुनः सब्जी काटने बैठती फिर पान लगाती उन दिनों वहां प्रतिदिन काफी पानों की आवश्यकता होती थी तथा गोलाब माँ को उन्हें लगाने में काफी समय देना पड़ता था ठाकुर की नित्य पूजा हो जाने के बाद वे सभी को प्रसाद बांटती फिर दोपहर को भोजन के उपरांत थोड़ा विश्राम करके वे गीता महाभारत तथा स्वामी जी के ग्रंथों का पाठ करती अथवा रात के भोजन आदि की व्यवस्था करती या फिर की फटी हुई मच्छरदानी आदि की मरम्मत करती संध्या के पूर्व माताजी तथा अन्य भक्त महिलाओं के साथ सत्चर्चा एवं जप करतीं। संध्या को दीप जल के बाद वे पुनः ठाकुर तथा माँ को प्रणाम करके अपने कमरे में जाकर रात के साढ़े नौ बजे तक जप आदि में मग्न मिली या नहीं तथा प्रत्येक को अपनी रुचि के अनुसार भोजन मिला या नहीं, इस और उनका ध्यान रहता था। कर्म में व्यस्त रहने के कारण कभी कोई ठीक समय पर नहीं आ पाता किंतु उस दिन यही यदि ठाकुर के भोग में कोई विशेष चीज आई होती तो गोलाप्मा उस अनुपस्थित व्यक्ति की याद रखकर उसका हिस्सा निकालकर अलग रख दिया करती थी